अष्टावीता उन्नीसवा प्रकरण की विवेक प्रक्रिया। तत्व प्रक्रिया मया जैसे सफल चिकित्सक सरसी के द्वारा पेट में घुसे हुए बाणों को बड़ी चतुरता से निकाल लेता है वैसे ही मैंने तत्व के द्वारा अपने हृदय से अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प विचार विमर्श को निकाल फेंका है क्वा क्वा धर्मा विवेकता मैं अपनी महिमा में स्थित हूँ मेरे लिए धर्म कहाँ काम कहा अर्थ कहाँ विवेक कहाँ द्वैत कहाँ और अद्वैत कहाँ भूत भविष्य मैं सदा सर्वदा अपनी महिमा में स्थित हूँ मेरे लिए भूत भविष्य तथा वर्तमान रूप काल देश आत्मा, वा वा अनात्मा, तथा चिंता, चिंता कहा मैं अपनी महिमा में स्थित हूँ मेरे लिए आत्मा अनात्मा शुभ अशुभ चिंता एवं अचिंता का अस्तित्व ही कहाँ है तथा मैं अपनी महिमा में स्थित हूँ मेरे लिए कहाँ स्वप्न और कहाँ सुसुप्ति कहाँ जागरण और कहाँ तुरीय मेरे लिए भय ही कहाँ हैूरम क्व स्वीप्य क्व स्थूल क्वेश्चन मैं ने महिमा में स्थित हूँ मेरे लिए कहाँ दूर और कहाँ समीप कहाँ बाह्य और कहाँ आभ्यंतर कहा मृत्यु जीवत क्वलौक समाधि मैं अपनी महिमा में स्थित हूँ मेरे लिए कहाँ मृत्यु और कहा जीवन कहा लोक और कहा लौकिक विषय वस्तु कहा लय और कहाँ समाधि अलम त्रिवर्ग क्या कथया प्यम विज्ञान कथया शांत महात्मरी अर्थ धर्म काम की बात बंद करो योग की कथा भी अनावश्यक है अब विज्ञान की चर्चा भी बहुत हो चुकी बस मैं तो अपने स्वरूप में स्थित हूँ ये श्रीमदअाव्रमु विरचिताद्या आत्मविश्वाम एक प्रकरण समाप्त